श्री गर्ग सीताम अश्वेधखंड इक्कीसवा अध्याय भद्रावती पुरी तथा राजा यवनाश पर अनिरुद्ध की विजय श्री गर्ग जी कहते हैं तदनंतर विमान पर बैठे हुए ऊषा वल्लभ अनिरुद्ध अपने विजय द्वंद भी बजवाते हुए आकाश मार्ग से शीघ्र ही अपनी सेना के पास आ गए उन सबको आया देख अक्रूर आदि यादवों ने मिलकर सारा कुशल समाचार पूछा और उन लोगों ने सब कुछ बता दिया तत्पश्चात मूर्छा त्याग कर बक सहसा उठ खड़ा हुआ वहाँ यादवों को न देखकर उसने पुत्र से रोष पूर्वक उनके चले जाने का कारण पूछा तब भीषण ने पिता से समस्त वृत्तांत कह सुनाया उसकी बात सुनकर रोज से बक के ओट फड़कने लगे और वह कुपित होकर बोला मैं जानता हूँ जैसे सिंह के जड़ से हरिण भागते हैं उसी प्रकार यादव मेरे भय से विमान द्वारा भागकर कर कुश को चले गए हैं इसलिए मैं पृथ्वी को यादवों से सुनी कर दूंगा इसमें संशय नहीं है अब मैं कृष्ण की द्वारिका में जाकर समस्त यादवों का संहार करूँगा भीषण ने कहा महाराज क्रोध को रोकिए यह समय हमारे अनुकूल नहीं है जब देव प्रसन्न होगा तब हम जादों को जीतेंगे श्री गर्ग जी कहते हैं राजन पुत्र के इस प्रकार समझाने पर बकासुर चुप हो गया और वन जंतुओं को खाता हुआ वन में विचरने लगा दृपेंद्र तदंतर अश्व का विधिपूर्वक अभिषेक करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दे विजयी प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध ने पुनः विजय यात्रा के लिए उसको छोड़ा प्रद्युम्न कुमार के छोड़ने पर वह अश्वधवत स्वर से इन हिन हिनाता और बहुत से वीर युक्त देशों को दर्शन करता हुआ भद्रावतीपुरी में जा पहुंचा राजेंद्र भद्रावतीपुरी अनेक उपवनों से शोभित थी पर्वत दुर्ग से घिरी हुई थी तथा रजत में मंदिर उसकी शोभा बढ़ाते थे बड़े बड़े वीर पुरुष उसमें निवास करते थे राजा यवनास उस पुरी के रक्षक थे लोहे के बने हुए कपाटों से वह पुरी अत्यंत दृढ़ थी उसमें जाकर वह अश्व राजा के सम्मुख खड़ा हो गया राजा ने उसे पकड़ा और सब बात जानकर वे क्रोधपूर्वक युद्ध करने के लिए सेना सहित से पुरी से बाहर निकले महाबली यवनाश को सेना सहित से सामने आया देख प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध ने श्री कृष्ण भक्त मंत्री उद्धव को बुलाकर पूछा अनुरुद्ध ने कहा मंत्री जी यह सेना के साथ कौन हमारे सम्मुख आया है इसने अश्व का अपहरण किया है और यह हमारे शत्रुओं में मुख्य है अतः इसके विषय में आप सारी बातें बताइए उद्धव बोले सत्पुरुषों में श्रेष्ठ अनुरुद्ध इस राजा का नाम यवनाश्व है यह मरुण्धन देश के स्वामी का पुत्र है और अपने पिता के दिवंगत होने पर यहाँ राज्य करता है महाराज अभी यह सोलह वर्ष की अवस्था है अपने दुष्ट मंत्री के कहने से यह युद्ध अवश्य करेगा परंतु आप इसका वध कदापि न करें यह सुनकर बहुत अच्छा कहकर अनिरुद्ध युद्धस्थल में यवनाश्र के साथ उसी प्रकार युद्ध करने लगे जैसे सिंह हाथी से लड़ रहा हो उषापति पति अनिरुद्ध ने यवनाश्र की तीन अक्षौड़ी सेना का संहार करके उसे रथहीन कर दिया और राजकुमार से यह उत्तम बात कही अनिरुद्ध बोले राजन मुझे घोड़ा लौटा दो अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो उनकी यह बात सुनकर और उन्हें श्रीकृष्ण का पौत्र जान राजा को बड़ा भय हुआ उसने अनिरुद्ध को विधिपूर्वक यज्ञ का घोड़ा समर्पित कर दिया और उनसे निमंत्रित हो उस राजा ने हाथ जोड़कर कर कहा यमुनाश्र बोले नृपेश्वर जब द्वारिका में यज्ञ होगा उस समय मैं भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणार का दर्शन करने के लिए आऊँगा तदनंतर अनिरुद्ध ने उसे उसके राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया यौनासु ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विजय अनुरुद्ध ने उस श्रेष्ठ घोड़े को पुनः विजय के लिए छोड़ा इस प्रकार श्री गर्ग सहिता के अंतर्गत खंड में भद्रावती पर विजय नामक इक्कीसवां अध्याय पूरा हुआ